भाषार्थ अग्नि ने निश्चय से ही उस विख्यात जटकर्ण नामक ऋषि की रक्षा की अग्नि ने जल से निकलकर जरुथ नामक असुर को भस्म कर दिया था तथा अग्नि ने प्रतास कुंड में पतित अत्रि महर्षि की रक्षा की थी अग्नि ने मृमेध ऋषि को संतान दिए थे भाषार्थ उत्कृष्ट ज्वाला रूप अग्नि धन देता है, जो अग्नि ज्ञान दृष्टारिषी को सहस्रों गायों को देता है, तथा जो अग्नि यजमानों का दिया हुआ हवि दुलोग में पहुंचाता है, उस अग्नि के शरीर नाना धामों में स्थापित किए जाते हैं। भाषार्थ अग्नि की वेद मंत्रों से पहले ऋषि लोग स्तुत करते अग्नि को पक्षी आकाश में रात्रि में देखते हैं, अग्नि हजारों गायों से परिवेष्टित होकर जाता है, हजारों गायों को प्राप्त कराता है, भाषार्थ अग्नि की मानवी प्रजा स्तुति करती है, नहुष राजा की प्रजा अग्नि की नाना प्रकार से स्तुति करती है, अग्नि यज्ञ मार्ग के लिए अत्यंत हितकर वेद वचन सुनाता है, भासार्थ विद्वान लोग अग्नि के लिए ही स्तोत्र करते हैं हम महान अग्नि की स्तुति करते हैं हे तरुण अग्नि स्तोता की रक्षा कर हे अग्नि महान धन दो एकाशीततम सुक्तम भासार्थ जो विश्वकर्मा होता सबको ऐश्वर्य देने वाला पहले इन सभी लोगों का हवन करके बाद में स्वयं का भी अग्नि में हवन करके विराजता है वह हम सबका पिता है वह इस तोत्राद के आशीर्वाद मंत्रों से स्वर्ग रूप धन की कामना करता हुआ पहले संपूर्ण जगत को व्यापता हुआ बाद में समीप के लोगों के साथ स्वयं भी अग्नि में प्रविष्ट हुआ भाषार्थ सिस्टिकाल में विश्वकर्मा का आशय क्या था कैसा था सृष्टि का आरंभ उसने कहां से किया कैसे किया जिस कारण से भूमि को उत्पन्न करता है तथा आकाश को अपने महान सामर्थ से निर्माण करता है इस कारण उसने यह सब कैसे किया होगा भाशार्थ वह विश्वकर्मा सब जगह देखने वाला और सर्वत्र मुख वाला सर्वत्र बाहु वाला तथा सर्वत्र पैरों वाला है ऐसा परमेश्वर स्वयं में ही तीनों लोकों को निर्माण करता है अपने दोनों हाथों एवं पादों से दयावा पृथ्वी को एक साथ ही निर्माण करता हुआ वह सम्यक रीति से चलाता है वह एक ही अद्वितीय देव प्रभु है आशारथ जिसने दावा पृथ्वी को सृष्टि करता बनाया वह कौन सा महान वृक्ष है विद्वान पुरुषों तुम अपने मन से यह प्रश्न पूछो तथा वह ईश्वर सभी लोकों को धारण करता हुआ जिस स्थान पर विराजता है उसका भी अंतह कर्ण पूर्वक विचार करो भाषार्थ हे सभी भोनो के निर्माण करता परमेश्वर जो तेरे सर्वोत्क्रस्त शरीर हैं जो मध्यम एवं जो साधारण शरीर हैं वे सब मित्रभूत हमें दे सदायुक्त देव तू स्वयं अपने आप शरीर को अन्नाद से बढ़ाता हुआ हमें देह प्रदान कर भाषार्थ हे विश्वकर्मा तू हवियों से द्रधिगत होता हुआ स्व सामर्थ से महान होकर पृथ्वी एवं दयों को अपने में धारण करता है और यज्ञीय हवि से विख्यात होकर तुम द्यावा पृथ्वी का पूजन करो दूसरे सब यज्ञ के विरोधी लोग सब प्रकार से मोहित हों इस यज्ञ में सब ऐश्वर्यों का स्वामी विश्वकर्मा हमें शरगाद हलदाता हो भाषार्थ हम वाड़ी के स्वामी मन की भांति शीघ्र गमन करने वाले विश्वकर्मा परमेश्वर को इस यज्ञ में आज हमारे रक्षण के लिए बुलाते हैं वह हमारे सभी हवनों का सेवन करें वह हमारे रक्षण के कारण संपूर्ण विश्व को सुख देने वाला एवं उत्तम कार्य करने वाला है द्वयशीतितम सुक्तम भाषार्थ इ पहले जल को उत्पन्न किया, उसके बाद जल में इधर उधर चलने वाले द्यावा पृथ्वी को बनाया, जब पर्यंत भाग बाहर के सीमा के द्यावा पृथ्वी के प्राचीन भाग ध्रुन हो गए, तब द्यावा पृथ्वी विस्तृत होते गए, विख्यात हुए, भाषार्थ, विश्वकर्मा, सर्वज्ञानी, महान, संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला, संसार का निर्माता, परम ज्ञानवान, एवं सर्वकार्यों का दृष्टा है, जिसके विषय में विद्वान लोग कहते हैं कि वह सब तरिष्यों से भी परे हैं तथा उनकी इच्छाएं अन्न के द्वारा पूरी उत्पन्न करने वाला विशेष रूप से विश्व को धारण एवं पोषण करने वाला है, जो विश्व के सारे धामों, लोकों एवं उत्पन्न होने वाले पदार्थों को जानता है। जो समस्त देवों के नाम रखकर उनको उनके स्थान पर रखने वाला अकेला अब्दतीय है, उसे अन्य सभी उत्पन्न प्राणी कौन परमेश्वर है, यह प्रश्न पूछते पूछते प्राप्त करते हैं, भाषार्थ वे प्राचीन सभी ऋषि स्तुति करने वाले स्तोताओं की भांति इस विश्वकर्मा के लिए ही चरु पुरोडाशाद धन से सब रीत से यजन क इतने व्यापक इन सब लोगों इवन प्राणियों को धनाधि प्रदान करके बनाया था भाशार्थ वह दुलोक से भी परे हैं इस पृथ्वी से भी परे हैं जो देव एवं असुरों से भी परे हैं श्रेष्ठ हैं जन ने किस सर्वश्रेष्ठ सर्वसंग्राहक गर्भ को धारण किया है जिसमें सब इंद्राद देव रहकर परस्पर एकत्र देखते उस ही विश्व के गर्भ को सबसे पहले जल तत्त्व ने धारण किया है, जिसमें इंद्राद सब देव इकट्ठे होते हैं। उस अजन्मा की नाभि में यह संपूर्ण विश्व एक सम्यक रूप से आश्रित हैं, तथा इसमें सब ब्रह्मांड है, जिसमें सब भूत प्राणी आदि रहते हैं। भाषार्थ, हे मानवों, तुम उसको नहीं जानत तुम्हारे अंतरगत ईश्वर तत्त्व निश्चित रूप से अलग से विद्यमान है कोहरे से घेरे हुए अज्ञान अंधकार से ढके हुए केवल पेट भरन करके त्रिप्त होने वाले एवं इस्तुति पाठक होकर केवल मंत्रों का उच्चारण करके पृथ्वी पर विचरते हैं उनको ईश्वर तत्त्व का साक्षात्कार नहीं होता है त्रयशीत तम्बुक्� सामर्थ्य को निरंतर पुष्ट करता है, बल वृद्ध और विजयी तुम सहायक के साथ हम दासों एवं आर्यों को अपने वश में करेंगे, जिसके पास उत्साह होता है, उसको सब प्रकार का बल एवं शस्त्रास्त्रों का सामर्थ्य प्राप्त होता है, और वह प्रत्येक प्रकार के शस्त्र को वश में कर सकता है। भाषा उत्साह ही इंद्र है उत्साह ही देव है उत्साह ही हवन करता वरुण एवं जात वेग अग्नि है उत्साह है कि जिसकी जो मानव प्रजाएं हैं वे सब सराहना करती हैं हे उत्साह प्रीति से युक्त होकर तू तप से हमारी रक्षा कर इंद्र वरुण अग्नि आदि सभी देव इस उत्साह के कारण ही बड़े शक्ति वाले हुए हैं मानो भी इसी उत्साह की सराहना करते हैं क्योंकि यह उत्साह अपने सामर्थ से सबको बचाता है भाषार्थ हे उत्साह महान से महान शक्ति वाला तू यहाँ आ अपने तप के सामर्थ से युक्त होकर शत्रुओं को नष्ट कर शत्रुओं को नष्ट करने वाला, आवरण करने वालों का नाशक एवं दुष्टों का नाशक तू हमारे लिए सब धनों को भर दे। उत्साह से बल बढ़ता है, सबसे पराजित होते हैं, चोर, डाकू एवं दुष्ट दूर किए जाते हैं और सब प्रकार का धन प्राप्त किया जाता है। भाषार्थ हे उत्साह, तू ही विजयी बल से युक्त, अपन तेजस्वी शत्रुओं को पराजित करने वाला सबका निरीक्षक समर्थ एवं बलिष्ठ हो, तू संग्रामों में हमारे भीतर शक्ति स्थापना कर, उत्साह से विजयी बल प्राप्त होता है, शत्रु पराजित हो जाता है, अपना सामर्थ बढ़ जाता है, तेजस्विता फैलती है, तथा प्रत्येक प्रकार का बल बढ़ता है, वह उत्साह का बल सं करने के कारण कर्म शक्ति से दूर हुआ हूँ इसलिए कर्महीन सा होकर मैं तेरे पास आया हूँ अतः तू हमको अपने शरीर के बल का दान करता हुआ प्राप्त हो जिसके पास उत्साह नहीं होता वह कार्य की शक्ति से हीन हो जाता है इसलिए तत्त्वेक मानों को उचित है कि वह अपने मन में उत्साह धारण करें तथा बलवान ब